ओम, सहनो भुनक्तु, सह नवतु सह नौ भुन सह वीर कर्वावै तेजस्वीधतमस्त मेषा वह शांति शांति शानिह हा जी कुछ पूछना है हा जी जी शब्द लिंगा विशेषा जी शब्द समान से से से। होने होने पर अभाव आकाश का से, से, का से, आकाश का से। जी। इनमें जो विशेष लिंगा भगवान चाहिए जी यही बात हम वायु के अंदर लगाएंगे की वायु में के अन्य का होने से मतलब आपका कहना यह है की यहाँ पर भिन्न लिंग ना होने से उसकी उसका एकत्व तो है तो वहाँ पर भी भिन्न लिंग ना होने से एकत्व तो, वहाँ पर भी एकत्व तो ऐसा आप कहना चाहते हैं तो एक जगह कहने से अन्यत्र भी वही लागू होए कोई नियम नहीं है नागू हो रहा है किसके लिए नहीं आकाश के लिए तो ये इसलिए बोला है कि इसमें अन्य गुण उपलब्ध नहीं है और विशेष कुंड नहीं वहाँ उसके लिए तो नाना तो बता दिया है ना उसके लिए तो खुद कह रहे तो हैं लेकिन ये सूत्र के आधार पर सिद्ध किया जी आकाश इसी हाँ। सूत्र के आधार पर तो उसका भी सिद्ध होता है नाना तो, तो ना अपनी से बोला इस के अनुसार नहीं इस सूत्र के आधार पर उसमें एकत्व तो सिद्ध नहीं होगा ना वह तो कह दी है उन्होंने अपनी तरफ से कहेंगे या किसी की तरफ से कहेंगे खुद ने कहा ना उसके नाना तो है तो वो खुद कह ही रहे कि उसमें नाना तो, तो है लेकिन इसमें नहीं है क्या स्पष्ट नहीं हुआ मैं ये ये नियम लागू नहीं होगा ना कि विशेष उस, गुण उसमें उपलब्ध नहीं है ठीक है इसका कहने के भले ही आ, क्या नाम है वायु में विशेष गुण उपलब्ध ना हो दूसरा गुण उपलब्ध ना हो लेकिन उसके लिए तो खुद कह रहा है कि उसका नाना तो है लेकिन इसी से क्या भिन्न देना चाहिए इसके लिए तो शब्द लिंग तो दिया है ना शब्द गुण हो उसका ठीक है यहाँ ये कहना अभिप्राय नहीं है कि भाई एक लिंग होने से उसमें एकत्व है ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं यहाँ पर वहां पर वायु के लिए वायु में ठीक है एक गुण है उसमें स्पर्श गुण है इसमें शब्द गुण है भाई अन्य गुणों का अभाव है मैं मान रहा हूं अन्य गुणों का पर अन्य गुणों का अभाव होता हुआ भी उसको एक ही सिद्ध करना है इनका अभिप्राय नहीं है उसको तो नाना तो सिद्ध कर ही रहे हैं वो खुद उसको खुद तो नाना तो सिद्ध कर ही रहे हैं ना खुद मान रहे हैं वो नाना है उसका और केवल इतने कहने मात्र से वो भी एक सिद्ध होता है ये कैसे होगा उसको अगर उन्होंने उन्होंने नहीं कहा होता नाना तो नहीं है ऐसा नाना तो है ऐसा नहीं कहा होता तब उसको भी आप कह सकते उसमें भी तो सिद्ध होगा ये वो खुद मान ही रहे ना से से जब आकाश का का का का दो सकता सकता? सकता? है तो वायु वायु वायु क्यों क्यों नहीं नहीं नहीं हो सकता? का नहीं हो इसलिए होगा क्योंकि आ, उसका तो है वायु का उसके साथ साथ में आ, उसके अंदर और गुण क्या हो सकते हैं और कोई विशेष गुण तो उसमें गिनाया, गिनाया, गिनाया। नहीं गिना है वो तो ठीक बात है उसमें तो नहीं गिना गिना जी वायु के समान आकाश की नहीं, नहीं उसमें तो कोई बात नहीं है नहीं, नहीं।, नहीं गट रही है उस उसमें उसमें मैं मानने मान भी रहा हूँ लेकिन इसमें यहाँ पर इसके समान उसमें भी एकत्र सिद्ध तब कहेंगे ना उसके लिए वो नाना तो नहीं कहते खुद ने नाना तो कह दिया कुछ है तो तो तो तो तो वो बोला प्रत्यक्ष है ना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है न प्रत्यक्ष है ना वहाँ पर वायु का तो प्रत्यक्ष हो रहा है हमको वायु का तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है ना दो ए, एक वायु उधर से भी आ रहा है एक वायु उधर से भी आ रहा, रहा। है दोनों का सम्मेलन हो रहा है उससे जो है ऊर्धम हो रहा है वस्तु का किसी का तो वहाँ तो प्रत्यक्ष हो रहा है ऐसा कोई प्रमाण हमारे पास में नहीं है भी, आकाश भी जो है नानात्व हो न? और उसके उससे हमको प्रत्यक्ष हुआ ऐसा तो है नहीं है प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको सिद्ध हो ही रहा है वायु के नानात्व में प्रत्यक्ष प्रमाण भी है वहां पर लेकिन उसका नाना तो प्रत्यक्ष से भी सिद्ध हो रहा है न उसका जिस तरह प्रत्यक्ष ऐसी अनुमान करेंगे की जिस तरह यहाँ चीजें घट रही है इस तरह वहाँ पे भी घटेगी आकाश के अंदर अनुमान आप कर सकते हैं लेकिन अगर प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है तो आपका अनुमान वो गलत माना जाएगा ना प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है वायु हाँ जी शब्द प्रमाण तो है ही उसको नाना तो तो मान ही रहे प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है ना अगर आप ऐसा कहते हैं की वायु वायु वाय। वाय। वाय। भी एक है ठीक है ना? नाना तो नहीं है उसका तो हमारा प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है ना उसका एक का वायु में में हम देख रहे हैं, वहां से से प्रमाण करेंगे आकाश आकाश के लिए कि कि भी तो, है। तो आपने बोला प्रत्यक्ष विरोध नहीं, नहीं नहीं अगर अगर आप ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसा आकाश में नाना आपको बताना पड़ेगा और कोई प्रमाण ऐसा कि आकाश भी अनेक होता है आपको ऐसा कोई प्रमाण बताना पड़ेगा ना यहाँ तो वायु के नानात्व में एक प्रमाण तो है ये शब्द प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है नानात्व का और आकाश के लिए शब्द प्रमाण है कि एक ही है आकाश अगर नानात्व होने का और कोई प्रमाण आप बताना पड़ेगा आप उसी के अनुसार इसका अनुमान आप करना चाहते हैं तो उस अनुमान के पीछे और कोई हेतु देना पड़ेगा ना आपको और कोई प्रमाण देना पड़ेगा उसके नानात्व के लिए जो वायु वायु है द्रव्य दूसरा तो गुण जो स्पर्श है उसमें हम जो नानात्मक देख रहे हो किस तरह से देख रहे कि ये वायु हैं नानात्मक है द्रव्य के अंदर नानात्मक है से केवल गुण के आधार पर नहीं है हम वहां पर और भी द्रव्य देख रहे हैं ना और भी द्रव्य देख रहे हैं प्रत्यक्ष नहीं वो अलग इसलिए है ना कि इधर से भी वायु आ रही इधर से भी वायु आ रही है हमको कोई स्पर्श नहीं हो रहा वहाँ स्पर्श भी कर सकते हैं खड़े होकर के उसके अलावा इधर के वायु इधर से वायु दोनों का टकराव होने से वहाँ स्थित दूसरे पदार्थ ऊपर उठ रहे हैं उससे ये पता लगता है कि वायु हाँ ठीक है वही वहाँ आपको अनुभूत हो रहा है कि वहाँ पे दो द्रव्यों का परस्पर स्पर्श हुआ है तब जाके बीच का जो द्रव्यो तो अर्थात एक द्रव्यु द्रव्य है, ये है, है तब बीच वाला द्रव्यू उठा हुआ इसी तरह यदि गोल के आधार पर ही वायु को से दिखा रहे हम एक बात ये भी बोल सकते आकाश का एक शब्द यहाँ से आया एक शब्द यहाँ से आया प्रत्यक्ष अनुभूति है तो क्या उससे आकाश भी आकाश का भी नाना तो सिद्ध हो जाएगा क्या मतलब एक शब्द इधर से आता है और एक शब्द इधर से आता है प्रत्यक्ष होता है गुण गुण वायु को कर दिया इसी तरह पे के आधार पर हम नहीं नहीं नहीं नहीं भले इधर से शब्द आए इधर से शब्द आए उन शब्दों के आने से होगा क्या है बस केवल शब्द आ रहा है उससे कोई वहाँ पर ऐसी स्थिति थोड़ी उत्पन्न हो रही है वो वायु जो ऊपर उठ रही है वहाँ तो वायु ऊपर उठ रही है यहाँ पर कोई ऐसा कोई चीज ऐसा आ रहा है क्या दोनों के टकराने से वायु का प्रत्यक्ष हाँ हाँ उसी से पता लग रहा है ना वायु के माध्यम से ही तो वायु का पता लग रहा है कि वही वहाँ इधर की वायु अलग वा इधर की वायु अलग वा है तब जाकर के वो द्रव्य है तब जाके बीच का द्रव्य उठ रहा है इधर ये नहीं वहाँ पर बात है वहाँ पर ये बात है की इधर से वायु आई इधर से वायु आई दोनों वायुओं के टकराने के कारण से वहां पर स्थित जो है पदार्थ वो ऊपर उठ रहा है अभिघात जो हो रहा है दो वायुओं का आपस में टकराना हो रहा है और दो वायुओं का आपस में टकराने के कारण से वो वो वायु भी ऊपर उठ रही है उसके साथ में रहने वाला जो भी द्रव्य है वो भी ऊपर उठ रहा है ऐसा कोई आपको शब्दों के साथ ऐसा थोड़ा हो रहा है शब्द तो कहीं से भी आएंगे कितने इधर से भी आए इधर से भी आए वो सारे आकर के यहीं पर सुनाई देंगे आप बहुत सारे शब्द आ रहे हैं ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है उससे कुछ अंतर आएगा नहीं और कोई ऐसा नियम नहीं है कि इधर से ऐसा इधर से आए तो वो फिर वहां दोनों सिद्ध हो जाएंगे ऐसा कोई नियम नहीं है केवल स्पर्शत तो के स्पर्शत्व नहीं बताया जा रहा वहां पर दो वायु टकरा रहे वहां पर दोनों वायुओं के टकराने के कारण से वो वायु ऊपर उठ रही है ये बताया जा रहा है केवल स्पर्श के कारण से ऊपर उठ रहा है ये नहीं कहना चाह है। रहे हैं द्रव्य भी टकरा रहे हैं ना इधर की वायु इधर की वायु दोनों वायुओं में टकराव हो गया और टकराव के कारण से वो वायु ऊपर उठ रही है वायु भी तो ऊपर उठ रही है साथ साथ में द्रव्य के साथ साथ में वायु भी ऊपर उठ रही है शब्द बहुत जोर से हुआ शब्द जो पहले मंद चल रहा है उसे आ, शब्द ने शब्द पहले भा... पहले आप ये सिद्ध करिए पहले आप अपना पक्ष रखिए केवल केवल इतने मात्र से आप ये मत, आ, समय को इसमें नहीं ले जाइएगा आप पक्षब, आप पक्ष ये रखिए घटेगा क्या सूत्र क्या सूत्र घटेगा ये जो यहाँ वायु का भाई ये वायु में नहीं घट सकता क्योंकि वहाँ शब्द प्रमाण खुद कह रहे हैं कि ये नानात्व है उसका अब जबरदस्ती उसमें क्यों घटवाना चाह रहे हो तो हाँ। तो तो तो देखिए एक गुण उसमें भी है एक गुण इसमें भी है दोनों में एक गुण होना एक अलग चीज है एक एक गुण होना एक अलग चीज है और एकत्व होना एक अलग चीज है दोनों को क्यों मिला रहे हो वहाँ पर वायु में तो एक गुण बताया है उसमें कोई आपत्ति नहीं है मैं कर रहा है। ये के पर उस को ही वहाँ एक तो एकत्व तब सिद्ध होता है जब उसने कहा, नहीं कहा होता अगर उन्होंने जो कहा प्रत्यक्ष भी तो साथ में है ना उस प्रत्यक्ष को जोड़ रहे है न प्रत्यक्ष को आप नजर आग भाई आप कौन सा आप, आप दोनों प्रत्यक्ष इधर से शब्द आर इधर शब्दाव करके कोई ऊपर उठ रहा हो इस तरह कोई ऐसा उटना है हाँ हाँ वहां ऊपर उठना उपर... ही नाना तो लिंग है क्योंकि जब दो वस्तु टकराते हैं वहाँ पर तो वो दो वस्तु टकराने कारण से वो वायु ऊपर उठ रही है वहाँ पर ये यही यही तो ये तो संगठनम तो सूत्र देखो ना आप सूत्र सूत्रकार क्या कहते समूरचनम समोरचनम वह विशेष हेतु है ऐसा सम्मोचनम इसमें होगर होता तब तो हम मान लेंगे ऐसा समूरचनम तो यहाँ पर हो नहीं रहा है समूर्चनम तो विशेष हेतु है वहाँ पर ये वहां दो वायु का मिलने से उठना। हाँ जीव था उसका, तो भी नहीं भी आपके तो बोलने से नहीं चलेगा आपके बोलने से अगर चलता होता हाँ, तो आप कोई प्रमाण भी तो आपको देना पड़ेगा ना आप आप, आप या तो कनाद को मा, मत मानिएगा कनाद क्या कहते हैं मैं कनाद की बात नहीं मानता तब तो बात आपकी बात, आपकी बात है कौन सा विशेष हेतु तो बताना चाह रहे हैं जो हमको नहीं पकड़ में आ रहा है जो का विशेष तो हाँ। तो क्या है वहाँ सम्मोनम है ना अब अब उस, नहीं उस सम्मोनम को आप पकड़ नहीं रहे हैं ना वह सम्मोचनम तो बोला जा रहा है ना वायु और वायु सम्मोचनम वायु का वायु के साथ समूरछनम हो रहा है और वो समूर्चनम ही वायु के नाना का लिंग है ऐसा कोई हेतु यहाँ पर होता उस समूरचनम को तो देखना चाहिए ना आपको समूरचनम को तो देख ही नहीं रहे उसको विशेष हेतु तो मान ही नहीं रहे और आप फिर कल्पना आ, आ। भाई अभिभूत होने मात्र से नाना तो सिद्ध होता हो ऐसा कोई मानता हो को ऐसा प्रमाण हो तो बताइएगा ना केवल आपकी खतन से कैसे उसको आप कहेंगे कि भाई अभिभूत होता है इसलिए तो आकाश का नाना तो होता है ऐसा थोड़ा कहेंगे हाँ जी बात ठीक कर रहे आकाश में वो की स्थिति नहीं पाई जाती ये कह रहे हैं शब्द में लेकिन वहाँ स्पर्श की बात नहीं है नहीं। कि हम यहाँ पर शब्द की बात करके वहाँ द्रव्य द्रव्य बात है, की बात है। नहीं। नहीं। आप अगर ये चीज दिखाए सम्मोन तो माना जाता है वहाँ केवल स्पर्श को मैं तो यही तो कह रहा है ना केवल स्पर्श होने मात्र ऐसी उसके नाना नहीं सिद्ध कर रहे हैं वहाँ द्रव्य के साथ में नाना तो सिद्ध कर रहे हैं है है होने के कारण फिर वही बात है बस केवल स्पर्शत्व के कारण से सम्मोचन नहीं है वहाँ पर सम्मोचन गुन, गुण गुणों में सम्मोचन नहीं दिखा रहे वहाँ पर द्रव्य द्रव्य में सम्मोचन दिखा रहे सूत्र को देखो ना वायु और वायु जल का भी दिखाया है हाँ दिखाया है आप देखो ना वायु और वायु सम्मोचन वायु का दूसरे वायु दूसरी वायु के साथ सम्मोचन हो रहा है वहां द्रव्य द्रव्य का हो रहा है द्रव्य द्रव्य का समोचन होने के कारण से ऊपर उठ रहा है तभी नाना तो दिखा रहे हैं केवल गुणों के आधार पर नानात्व नहीं दिखा रहे वहां पर हाँ ये जरूर है ये जरूर है कि दोनों में एक एक गुण है उसमें कोई आपत्ति नहीं है ये दोनों में है तो हम्म इस कारण से नहीं वो सम्मी वहां पर विशेष हेतु है और विचार कर लेना हाँ जी चलें हम आगे हाँ जी पच्चीस हाँ जी हाँ जी हम्म हम्म तो क्या नहीं समझ में नहीं वो तो उसमें क्या नहीं समझ में आए वो बताइए तो सूत्रार्थ को आपने क्या समझा है उस सूत्र का क्या अर्थ समझा आपने मतलब समझ तो कुछ भी नहीं समझा ऐसा नहीं हो सकता ये उसमें ऐसा होता है समझ में ना आने के पीछे आपको नहीं नहीं वो ये इतना इतना नहीं है नहीं ये कहना चाह रहे हैं शब्द जो है स्पर्श वाले पदार्थों का गुण नहीं ये कहना चाह रहे क्या साम्मेरा? जो साम्मेरा कैसे कि बताना पड़े देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि स्पर्श वाले पदार्थों के शब्द गुण नहीं है ऐसा कह रहे हैं वो ऐसा क्यों नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा है ये कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना आपको तो इतना पता है कि ये स्पर्शवताम पदार्थान शब्द अगुण ये तो आपको स्पष्ट है पता ही है स्पर्श वाले पदार्थों का शब्द गुण नहीं है ऐसा ये जो कहना चाह रहे हैं ये मेरे को पकड़ में नहीं आ रहा है कि इन चार पदार्थों के अंदर अः शब्द गुण नहीं है ऐसा कहना चाहते हैं क्यों नहीं है ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा आप तब मैं इसका उत्तर दूंगा अच्छा अभी समझ में आया अच्छा अच्छा अच्छा अब अब अब देखिएगा कार्यांतर अप्रा, अप्रादुर्भाव शब्द स्पर्शवताम अगुण स्पर्शवताम पदार्था नाम शब्द अगुण वर्तते स्पर्श वाले पदार्थों का शब्द गुण नहीं है यह कहना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या समझ में नहीं आई ये बताइए मैं ये कहना चाहूं स्पर्श वाले जितने पदार्थे हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु इन पदार्थों का शब्दगुण नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इनमें वो शब्दगुण दिखाई नहीं देता है अगर होता तो इनमें दिखाई देता पृथ्वी में जल में अग्नि में वायु में अगर शब्दगुण होता तो पता लगता इसमें नहीं है इसलिए इनका गुण नहीं है ये कहना चाहते हैं मैंने ये कहा पृथ्वी आदि चारों पदार्थों के केवल जैसे मिट्टी से घड़ा बना है मिट्टी से और पानी से बर्फ बना दिया है आ, ऐसे ही अग्नि से कोई सूर्य बनाया ऐसा कोई आ, पदार्थ बनाया ऐसे वायु के अलग अलग गैसेस बनाया गया है तो तो केवल वायु के पदार्थ अग्नि के पदार्थ और जल के पदार्थ और पृथ्वी के पदार्थों में भी शब्दगुण नहीं है अथवा इन सबको मिलाकर के जो कुछ पदार्थ बनते हैं उनमें भी शब्द गुण नहीं है इसलिए इन पदार्थों के शब्द गुण नहीं है ये कहना चाहते हैं हाँ जी बोली जी कि तो से से और उत्पन्न होने वाला नहीं है है भी उत्पन्न ना होने से हाँ तो वो तो ठीक है वो तो सूत्रार्थ की बात है भाव की बात है इन सब में शब्द गुण उत्पन्न ना होने से शब्द गुण इसका नहीं है इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है नहीं उनका तो और ही कुछ है वो क्या कहना चाहते हैं उन्हीं को बताना पड़ेगा वो क्या कहना चाहते हैं उससे सीधी सी बात है पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चार पदार्थों का शब्द गुण नहीं है यदि होता तो इन, उनमें दिखाई देना चाहिए ये कहना चाहते हैं जैसे पृथ्वी के अंदर उसके गुण दिखाई देते हैं और जल में जल के गुण दिखाई देते हैं अग्नि में अग्नि के गुण दिखाई देते हैं वायु में वायु के गुण दिखाई देते हैं अगर शब्द गुण उनका होता तो उनमें भी दिखाई देना चाहिए उनमें दिखाई नहीं देता इसलिए शब्द गुण उन पदार्थों का नहीं है कहना चाहते हैं हाँ शब्द प्रमाण से मान के चल हैं और प्रत्यक्ष भी दिखते हैं जो हम देखते हैं घड़े में कोई शब्द गुण ऐसा है ही नहीं है घड़े के अंदर जो गुण हमको दिखाई देते हैं वैसा शब्द गुण वहां दिखाई नहीं देता हमको प्रत्यक्ष से भी है वो तो संयोग से हो रहा है ना वो लहर जो है एक पानी दूसरे पानी के साथ जब संयुक्त तो होता है संयोग होता है संयोग से शब्द की उत्पत्ति होती है शब्द की उत्पत्ति संयोग से विभाग से अलग अलग कारणों से शब्द की उत्पत्ति होती है वो एक अलग बात है कुछ बन सकती है जहाँ जहाँ ऐसा कोई व्याप्ति नहीं बना सकते क्योंकि संयोग अलग अलग प्रकार के संयोग होते हैं संयोग के ऊपर निर्भर करता है मान लीजिए वस्त्रों में संयोग आ रहा है और वहाँ शब्द गुण आपको दिखाई नहीं दे रहा है मान लीजिए मैं दोनों आंतों को ऐसा कर लू अभी संयोग में कोई शब्द गुण उत्पन्न हो ही नहीं सकता आप झट आप कहेंगे मैं, मैं अगर ये स्वीकार करूं कि जहा जहा संयोग और विभाग होता है और वहां वहां शब्द गुण उत्पन्न होता अगर मैं ऐसा कह देता तो आप झट कहेंगे कोई ऐसा संयोग दिखाओगे मेरे को ऐसा कोई विभाग दिखाओ दे दिखाओगे उसमें शब्द गुण नहीं आता है जैसे मैं अपने दोनों हाथों को आराम से ऐसे मिलाया आराम अरा, से अलग किया इस संयोग विभाग में हाँ ऐसा करोगे तो, हा, कर तो होगा अलग अलग संयोग होते हैं ना, अलग अलग, अलग विभाग होते हैं क्योंकि मैं मान नहीं संयोग से उत्पन्न होता है विभाग से उत्पन्न होता है इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जहां जहां संयोग होता ऐसी व्याप्ति में नहीं बना सकता हाँ जी हाँ ये ये ये हो सकता है जहा जहाँ शब्द उत्पन्न होता वहाँ संयोग विभाग जरूर होते हैं ये तो बना सकते हैं ठीक है वो उठना अलग चीज है ये उठना अलग है ठीक है आप कुछ कहना चाह रहे हैं किस विषय में जा जा जा शब्द जहां जहां शब्द उत्पन्न होता है वहां वहां संयोग विभाग हो सकते हैं है। मतलब संयोग भी हो सकता है विभाग भी हो सकता है क्योंकि कोई किस कोई शब्द संयोग से उत्पन्न होता है कोई शब्द विभाग से उत्पन्न होता है इसलिए हो सकते हैं कहा क्योंकि श्योरिटी नहीं है ना पर दोनों में से कोई ना कोई होगा या तो विभाग होगा या संयोग होगा ऐसा जो मैं शब्द बोल रहा हूं ये संयोग से ही तो निकल रहे और जैसे मैं कागज को यूं ऐसा करके पाड़ा उससे भी शब्द उत्पन्न होता विभाग से तो विभाग से भी शब्द उत्पन्न होता है संयोग से भी उत्पन्न होता है तीसरा कारण और भी हो सकते हैं वेग से भी हो सकता है शब्द की उत्पत्ति संयोग विभाग ये मुख्य कारण तो संयोग विभाग ही और होगा तो देख लेंगे हाँ जी तो इसमें भी बताते किसके विषय में कि संयोग होता होता है वाँ वाँ होता है विभाग पहले आचार्य जी से कौन से आचार्य हाँ क्या मानते हैं जहाँ जहाँ सिद्धांत किया था बोले कि की 20,000 तक का आवाज सुनाई जी। और जो भी आवाज होती है वो सहयोग से ही उत्पन्न होती है ठीक है और यदि हमें नहीं सुनाई दे रही है आपने बताया मेरे को आवाज़ करता लेकिन यहाँ भी एक शब्द तो हुआ है लेकिन वो बीस फ्रेक्वेंसी नीचे है या बीस हजार नीचे है इसलिए वो हमें नहीं सुनाई ये बात आची ने स्पष्ट की थी नहीं शब्द तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको सुनाई नहीं देते तो ये के हाँ। ये सामने बोली थी का पक्ष था कि नहीं होता है वहां वहां शब्द होता है कि ऐसा ये तो मैं जानता हूँ की शब्द की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत हाई होता है तो भी हमको नहीं सुनाई देता है बहुत लो होता है तो हमको नहीं सुनाई देता ये तो है मैं उसको तो मानता हूँ बाकी ये मेरे को पता नहीं है भी आ, जैसे मैंने दो ऐसा संयोग किया और इसमें शब्द उत्पन्न होता होगा अगर होता होगा तो मान लेंगे कोई प्रमाण बताए शब्द होगा कैसे करने से शब्द हो ठीक तो तो है मैं मना नहीं कर रहा हूँ अगर कोई यंत्र हमको बता दे की ऐसा संयोग करने पर शब्द भी वहाँ पर उत्पन्न होता है भैया अनुमान, अनुमान के पीछे कोई आधार तो होना चाहिए नहीं नहीं क्यों नहीं अगर क्योंकि कोई चीज हमको पकड़ में नहीं आ रही जैसे शब्द बहुत वो जो क्या नाम है चमगादड़ है ना चमगादड़ जब जाता है तो वो शब्द के आश्रय तो जाता है शब्द के आश्रय से जाता है लेकिन उसको शब्द सुनाई दे रहा हमको नहीं देना है क्योंकि वो इतना ही फ्रिक्वेंसी में होता है वो वो शब्द हमको नहीं सुनाई देता पर उसको कोई यंत्र तो बता देगा ना भाई यंत्र से पता लगाते हैं कि वो ये आखिर ये कैसे चमगा जा रहा है उसके पीछे वो कारण बताते ना वो यंत्र से पता लगता है कि यहाँ शब्द सुनकर के हो जाता है, हो कि एक सीमा के शब्द होता है मैं ये नहीं कहना था देखिए मैं ये कहना ही नहीं चाह रहा हूँ मैं तो एक मोटे तौर पर कहा देखिये की ऐसा संयोग करने पर यहाँ तो कोई शब्द उत्पन्न नहीं हो रहा है दिख नहीं रहा है अगर कोई ये मेरे को बता दे की हाँ यहाँ पर भी शब्द उत्पन्न होता है इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है और ये यंत्र आपको बता देगा तो अगर होता है तो मान लूंगा मेरे कोई आपत्ति नहीं है से भी हाँ पकड़ते तो हैं हाँ बिल्कुल पकड़ते हैं तो, हाँ, पकड़ते हैं। वो तो मैं स्वीकार ही कर रहा हूँ ना यंत्र तो हैं वो हमारे पास में नहीं वो एक अलग बात है अगर कोई इस बात को जानने वाला कहता है हाँ जी ये जो हमने संयोग किया है इस संयोग से भी शब्द उत्पन्न हुआ लेकिन हमारे कानून में वो सामर्थ्य नहीं है उस शब्द को सुनने का मैं मान लूंगा मेरा कोई आपत्ति नहीं है तो अगर यहां पर है तो फिर वो सिद्धांत स्थिर हो जाएगा जहां भी संयोग होगा वहां पर शब्द उत्पन्न होता है बस एक एक जगह हमको पकड़ में आ गया कि यहां शब्द उत्पन्न हुआ है और वो यंत्र बताता है तो ठीक है और हर संयोग में उत्पन्न होगा तब तो हम स्वीकार कर लेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है ये मैं ये कहना चाह रहा हूं केवल इस, इस बात को जानने वाला बता देगी यहां होता है तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है शब्द हाँ ठीक है वहाँ शब्द उत्पन्न होगा क्योंकि आकाश है उसमें तो बात ही नहीं है ना तो हाँ जी क्यूँकी शब्द, शब्द आकाश का गुण है शब्द आकाश का गुण है क्यूँकी जहाँ पर भी संयोग होगा जहाँ पर भी विभाग होगा वो संयोग विभाग आकाश में तो हो रहे हैं इसलिए आकाश में शब्द उत्पन्न होता क्योंकि आकाश का गुण है शब्द, तो नहीं।, तो शब्द। नहीं, नहीं नहीं नहीं नहीं इसमें अगर शब्द अगर संयोग विभाग हो रहा है वहाँ पर और हमें यह स्पष्ट हो गया संयोग से और विभाग से शब्द उत्पन्न होता ही होता है तो वहाँ पर भी शब्द है हमें क्या आपत्ति नहीं लेकिन वह शब्द उसका है ये मैं नहीं मानूंगा यहाँ दोनों बातें हैं तो पृथ्वी कौन, है कौन, है तो तो कौन सी है तो यहाँ जिन पंचमा भूतों को माना है जिन पंचमा भूतों को मान कर के ये सारी सृष्टि जो दिखा रहे हैं ये सृष्टि उन पंचमा भूतों का कार्य है जो पंचमा बूतों को परमाणु के रूप में स्वीकार किया दर्शन में, ठीक है अब उन पांचों बूतों को मिलाने पर यह सारी सृष्टि दिखाई देने वाली बनी तो उनमें से यह पृथ्वी भी उन्हीं का परिणाम है बस ये है और क्या आपको समझना है परमाणु किसी से नहीं बने परमाणु तो नित्य पदार्थ है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये पांच महाभूतों के जो परमाणु है वो नित्य है वो किसी से नहीं बने उनको मिलाने पर ये दिखने वाली सृष्टि हमको मतलब ये दिखने वाली सृष्टि बनी हां जी हां जी उन परमाणुओं को स्थूलभूत बोलते हैं। सूक्ष्म भूत अलग चीज है सूक्ष्म उधर तो गए वैशेषिक अपने अपने, सांख्य, सांख्य में चले जाएंगे आप देखिए दो बातें हैं यहाँ पर कोई सूक्ष्म भूतों की चर्चा नहीं है वैशेषिक दर्शन में कोई सूक्ष्म भूतों की चर्चा नहीं है यहाँ पर तो केवल पंचमा भूतों की चर्चा है पंचमा भूतों से ही ये सारी सृष्टि बनी है सूक्ष्म भूतों की चर्चा ही नहीं करना है हमको क्योंकि यहाँ है ही नहीं वो पदार्थ उसकी चर्चा हम क्यों करेंगे क्या मतलब जी।, हाँ जी हाँ जी हाँ जीत पंचम भूत का मतलब परमाणु रूपी जो पंचमा भूत है वो, है। वो हां जी जैसे ये बता रहे उसके अनुसार वो सारे गुण है उससे ये बनी। हाँ जी उन सबको मिला जी वो पांच मिल करके ये धरती बनी ये ये पानी बना और ये अग्नि जो दिखाई दे रही है ये बनी और ये जो वायु घूम रही है ये बनी है ऐसा इसके पीछे जो स्टेप था सूक्ष्म भूत वाला। हाँ कौन से भूत आप कहना चाह रहे हैं वो वो उनको उस, उसकी चर्चा यहाँ मत करना हाँ पृथ्वी का का गुण है, है, जल रस तो उनमें से और इधर तो कैसे बना है? नहीं ऐसा नहीं बनाया नहीं। ऐसा कुछ नहीं बनाया वहां पर तो उसमें उसमें है तभी तो कारणों में है तो इसी में आया पृथ्वी जो पृथ्वी परमाणु है उस पृथ्वी परमाणु में चार गुण अगर माना है तो उसका कारण जो गंध तन है उसमें भी चार है तब जाकर के पृथ्वी परमाणु में चार गुण आए मेरी बात समझ रहे हैं आप बिल्कुल तभी जाकर के पृथ्वी रूपी परमाणु में चार गुण आएंगे हा जी मुख्य गुण मुख्य गुण बताए जा रहे हैं मतलब जैसे पृथ्वी का मुख्य गुण है गंध ऐसा उसका मुख्य गुण बताया जा रहा है शुद्ध शुद्ध तन्मात्र से क्या कहना चाहते हैं है, नहीं, है। नहीं वो है ना आकाश में एक गुण है।, तो तो है।, है हाँ जी, तो हाँ जी हाँ जी कारण गुण पूर्वक ही रहेंगे नियम तो ये सर्वत्र लागू होगा कारणों में अगर है तो कार्य में है कार्य में अगर है तो इसका मतलब कारणों में विद्यमान है कारणों में नहीं और कार्य में आए तो तो बड़ी समस्या आ जाएगी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो फिर वो मिक्सिंग ने ये स्पष्ट कर दिया नो मिक्सिंग प्योर जी जी हाँ फाइनल है।, है क्या दोनों मानते हैं मतलब पांच भौतिक भी मानते हैं चातुर् भौतिक भी मानते हैं मतलब पंचमाभूतों से बना हुआ ये सारा संसार है ऐसा भी मानते हैं और चातुर्भौतिक भी मानते आकाश को अटा करके यही होंगे और कौन होंगे क्योंकि अपने उन्होंने ऐसे ही लिखा है क्या नाम है उदयवीर शास्त्री जी ने उदयवीर शास्त्री जी ने इसी रूप में लिखा है वहां कौन है ऐसा कुछ नहीं लिखा बस इतने लिखा पांच भौतिक या चातुर्भौधिक ऐसा लिखा है उन्होंने में पढ़ लेना आपको पता लग जाएगा ठीक है चले हम आगे हाँ जी जी हाँ बोलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं हंसने दो ना हंसने हाँ। दो आप बोलो हाँ हाँ जी मुझे ऐसा उत्तर लगा था कि ना नहीं करिए ऐसा मैंने पढ़ा तो नहीं किया पर आप कह रहे थे कि ऐसा उसमें द्रव्य का प्रत्यक्ष तो तो अब समस्या जब ना कि वायु का अनुमान कैसे हम तो अब कुछ चीज खुली है कि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए न्यायाशन में अभी की गुरु के प्रत्यक्ष से द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है क्योंकि चूंकि सिद्धांत तो समान शास्त्र का ही है दोनों समान शास्त्र और आकाश भी अनुमान से ज्ञान होता है वायु का यहां पर, पर स्पष्ट है का भी हमने देखा ही था कि मान लो यहाँ पर हुआ है तो वहां से से उस तरह उसका अनुमान होता ही तो इस दृष्टि से आ, मेरे को मैंने देखा भी था फिर न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के प्रसंग में तो जी मुझे कोई उसमें कोई कहीं पर कोई संकेत तो मिला नहीं कि गुण के प्रत्यक्ष से द्रव्य का भी प्रत्यक्ष होता है एक बार दूसरी बात यही प्रश्न फिर मैंने किया पर भी नहीं न्याय दर्शन वैशेषिक के अनुसार तो गुणों का प्रत्यक्ष अलगों गुणों, गुणों के प्रत्यक्ष से गुणी का अनुमान होता है ऐसा समझ लीजिएगा और वैसे वहाँ पर द्रव्य का भी प्रत्यक्ष माना है न्याय दर्शन में लेकिन ये सबके लिए नहीं वो तो वो तो मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ सबके लिए लागू नहीं होगा नहीं रूप वाले का भी गंध वाले का भी और रस वाले का भी गा गा। और हाँ जी कोई तो नहीं नहीं नहीं वो तो दूर होने पर तो अनुमान होगा पास में होने पर तो प्रत्यक्ष भी होगा मतलब उसमें क्या है मुख्य मुख्य बात यह है कि पृथ्वी में जल में और अग्नि में ठीक है ना इन तीनों पदार्थों में रूप भी है ठीक है और रस भी है और गंध भी है मुख्य रूप से जल में गंध का मतलब है इन तीनों का जो प्रत्यक्ष जो होता है ना पृथ्वी में तो तीनों गुण हैं ठीक है ना यह स्पर्श गुण भी है यूँ मान ली के लेकिन ये रूप गुण आंको के माध्यम से रसगुन जिवा के माध्यम से गंध गुन नासिका के माध्यम से इन तीनों के साथ साथ में वह द्रव्य को भी प्रत्यक्ष मान रहे हैं। इन्हीं में न्याय दर्शन में आप प्रत्यक्ष जब दूसरे अध्याय में प्रत्यक्ष का जब स्वीकार किया है ना प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष प्रमाण की परीक्षा लंबी चौड़ी की है अवयव और अवयवी को लेकर के तो वहाँ पर स्पष्ट कहा द्रवी का प्रत्यक्ष हो रहा है पूरा वृक्ष है का अवयवी हाँ जी बिल्कुल तो तो मतलब हमारा सारा का सारा जो चला था उस समय वायु से चला था जब अगर हमने की न्याय रचन का ये मानता है की गुण के प्रत्यक्ष ऐसी द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है तो एक दृष्टि तो, तो, तो, तो, तो है ही ना ऐसा मान कर के एक दृष्टि से तो स्वीकार करी जा क किया ही जा रहा है ना ईश्वर के लिए भी स्वीकार किया जा रहा है तो गुण को देखकर मतलब तो जी फिर देख कर ईश्वर का मामला बहुत बड़ा हो जाएगा अगर फिर मतलब आप यू करेंगी दृष्टिभेद है केवल इतना है जब आप इसको प्रत्यक्ष की दृष्टि से देखेंगे तो इसको भी प्रत्यक्ष माना जाता है क्योंकि गुण अगर प्रत्यक्ष हो रहा है तो गुणी का भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा इस दृष्टि से अगर दूसरी दृष्टि से अगर अनुमान लेंगे उस अनुमान की दृष्टि में इसको अनुमान में लिया जा रहा है बस केवल तो घटाओ ना हमें क्या आपत्ति है हमें कोई आपत्ति समस्या समस्या नहीं है कोई समस्या नहीं आएगी हाँ तो उसके बाद उस रूप में जब ईश्वर का भी प्रत्यक्ष स्वीकार किया जा रहा है तो आकाश का प्रत्यक्ष करने में क्या आपत्ति है नहीं इसमें गौन प्रयोग क्या है जब वो खुद कह रहा है कि गुण को प्रत्यक्ष करने गुण का गुण के प्रत्यक्ष से गुणी का भी प्रत्यक्ष होता है स्वीकार किया जा ही रहा है इसमें फिर गोण और मुख्य क्या है प्रत्यक्ष के भेद है ये हो सकता है प्रत्यक्ष के भेद है वहां पर वहां पर ये है प्रत्यक्ष के भेद ये है कि वहां एकाद गुण का ही एकाद गुण के माध्यम से ही एकाध गुण का ही प्रत्यक्ष हो रहा है बहुत सारे गुणों का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा जो मैंने पहले एक बार बात कही थी वही तो है ना जैसे ईश्वर का जो प्रत्यक्ष स्वीकार किया है कि सृष्टि संरचना विशेष गुण को देख करके ईश्वर का भी प्रत्यक्ष होता है ये जो स्वामी दयानंद ने स्वीकार किया है आ? वो एक प्रत्यक्ष माना है फिर भय शंकर लज्जा आदि के कारण से वो दूसरा प्रत्यक्ष माना है और समाधि में तीसरा प्रत्यक्ष माना तो समाधि में तीसरा प्रत्यक्ष क्या है वह आनंद का प्रत्यक्ष और कुछ नहीं है और वो आनंद हमको नहीं मिलता है वो आनंद जब तक नहीं मिलता तब तक हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो वो वो प्रत्यक्ष भी हमको करना पड़ेगा ये दो प्रत्यक्ष तो कोई भी कर सकता है इस प्रत्यक्ष से आत्मा का प्रयोजन पूरा नहीं होता है आत्मा का प्रयोजन पूरा तब होता है जब उसका आनंद गुण का प्रत्यक्ष हो जाए तब वो प्रत्यक्ष पूरा माना जाता है हालांकि तो तो तो में कहा तो तो है, वो एक से हैं उसको, के हमें देखें कि मानते मुख्य जो प्रत्यक्ष नहीं तो वास्तविक का मतलब वहाँ पर है उस प्रत्यक्ष ऐसी मनुष्य का प्रयोजन पूरा हो रहा है वही है तो ठीक है ऐसा आप मान सकते हैं ठीक है गौन प्रत्यक्ष कहो ये तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है मेरे कोई आपत्ति नहीं उसको गौन प्रत्यक्ष कहो गौन प्रत्यक्ष कहो हमें कोई आपत्ति नहीं और इस, इस रूप में गौन प्रत्यक्ष के रूप में आप देखेंगे तो आकाश का भी प्रत्यक्ष होगा हो उसमें कोई आपत्ति नहीं हाँ जी अगर गुण को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष जहां स्वीकार किया जा रहा है वहां पर शब्द के प्रत्यक्ष से भी आकाश का प्रत्यक्ष भी स्वीकार करना चाहिए भले गौण हो पर पर देखिए देखिए एक जगह आप मान रहे हैं तो दूसरी जगह भी मान लो ना आपत्ति क्या आ रही है नहीं वहां पर प्रत्यक्ष को लेकर के वो कुद भी कह रहा है ना कि ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है द्रव्य तभी तो आपको एक एक एक दिखाई दे रहा है केवल रूप को देकर के रूप गुण जिसका उसका, उसका प्रत्यक्षी ही उसका अनुमान ही नहीं मान रहा है वहां न्याय दर्शन इस बात को भी समझ लेना क्योंकि रूप गुण प्रत्यक्ष हो रहा है तो रूप गुण जिस द्रव्य के आश्रित है वो द्रव्य को भी प्रत्यक्ष स्वीकार करता है तभी तभी उसके एकत्व का पता लग रहा है तभी उसके अवयवी का पता लग रहा है ठीक है ना जब वहा मान रहा है तो, रूप का तो सामने का रहा तो वो तो ठीक है मतलब रूप गुण आश्रित जो द्रव्य है उसका भी प्रत्यक्ष स्वीकार कर रहे है ना तो इस रूप में अगर आप देखेंगे तो इस रूप में इनका भी प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा किस चीज का का में कहा गया द्रव्य ऐसा कोई शब्द नहीं है ऐसा तो कोई शब्द नहीं है ऐसा कोई शब्द नहीं है लेकिन साक्षात प्रमाण तो वो दिख ही रहा है ना कि जब प्रत्यक्ष के प्रसंग में अवयवी का प्रत्यक्ष हो रहा है जो रहा है ना फिर और कौन सा प्रमाण दिखाऊ उसी के आश्रय से कहा जा रहा है तो ठीक है जिस जिस में रूप गुने उस उसका प्रत्यक्ष मान लो हमें कोई आपत्ति नहीं है पृथ्वी में भी रूप है उसका भी प्रत्यक्ष होता है जल में भी रूप है उसका भी प्रत्यक्ष होता है अग्नि में भी रूप है उसका भी प्रत्यक्ष होता है उसमें क्या आपत्ति आ रही केवल दो ही तो पदार्थ हैं कि वायु और आकाश उसमें रूप नहीं है इसलिए उनको अनुमान कहा बस इतना अंतर है हमारे सामने पाक चलाने पड़ रहा है तो गंद तो है तो फिर आप फिर वहां पर फिर अनुमान क्यों कहें अब है तो वास्तविक तत्व था तो वो अनुमान ही कहना पड़ेगा उनको हाँ तो ठीक तो है, तो है।, हाँ। है वहां पर की उसमें तो उसमें ऐसा है तो मतलब यहां पर ऐसी स्थिति में फिर तो दो भेद करने पड़ जाएंगे कि गंद वाले क्षेत्र भी है, भी हो हो सकता सकता है, है। प्रत्यक्ष नहीं नहीं वो पहले पहले मेरी बात समझ वह, वहाँ भेद इस रूप में करेंगे जो गंध आपको यहाँ पर आ रहा है, आ रही है उस गंध के साथ साथ वो द्रव्य भी है बिना द्रव्य के गंध अलग से नहीं आ सकती याद रखना क्योंकि ये सिद्धांत है गुण कभी भी द्रव्य से अलग नहीं रह सकता ठीक है ना केवल गंध नहीं आ रही यहाँ पर हां, तो मान रहा हूं ना लेकिन वो उतने प्रत्यक्ष से हमारा काम नहीं चल रहा है हाँ जैसे मेरे को पता लग रहा है कि ये हलवा की है ठीक है ना क्योंकि हलवा को मैंने हलवा के रूप को मैं नहीं प्रत्यक्ष कर पा रहा हूँ हलवा के रस को मैं नहीं प्रत्यक्ष कर पा रहा हूँ ठीक है ना ना रूप को ना रस को प्रत्यक्ष कर रहा हूं केवल हलवा के गंध को प्रत्यक्ष कर रहा हूं इतना इस रूप में तो प्रत्यक्ष है जब अलवा का अनुमान हो रहा है जो बोला जा रहा है उसके रूप के उसके रस का हम अनुमान कर रहे हैं वैसे तो गंध का आ, जी, जी, जी, जी, रूप तो रहता है क्योंकि रूप को नहीं देख रहे हम पहले मेरी बात को पूरा सुन लो नहीं मैं अनुमान केवल द्रव्य का अनुमान हम लोग वहां पर कह रहे हैं हाँ वहाँ हलवे को नहीं देख रहा हूँ मैं ही क्योंकि हलवे का जो रूप है हलवे का जो रस है वो तो मैं प्रत्यक्ष नहीं कर रहा हूँ ठीक है ना बस ये जरूर मैं प, आ, समझ रहा हूँ कि ये हलवा ही है क्योंकि हलवा की ही ये गंध है ये इस रूप में इसको अनुमान में ले रहा हूँ ठीक है न और जब उसके पास में जाएंगे तो उसका रूप भी दिखाई देगा और उसको जब चेकूँगा तो उसका रस भी दिखाई देगा ठीक है न जब मैं उसका रूप ना देखूं और हलवा कोई मेरे को दे मेरे आंखें बंद है और मैं उसको खा लूंगा और उसका रस पता लग जाएगा तो भी मेरे को पता लगेगा कि ये हलवा है तो उसको भी मैं अनुमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका रूप नहीं देख रहा हूं उसका रूप नहीं देख रहा हूं जब उसका रूप देखते तब मेरे को पता लगेगा हाँ वास्तव में ये प्रत्यक्ष है ऐसा तो इसलिए वो विवक्षा बेद है उस विवक्षा बेद से उसको आप प्रत्यक्ष भी कह रहे हैं और उसको अनुमान भी कह रहे हैं वो वो विवक्षा रूप को ध्यान में रखते हुए आपको करना पड़ेगा रूप रस इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको करना पड़ेगा चाहे रूप हो रस हो चाहे स्पर्श हो ये ये तो पूरा सार्वतंत्रिक सिद्धांत है क्योंकि केवल गुण कहीं नहीं जा सकता द्रव्य वहां पर होगा हो वो वो द्रव्य सूक्ष्म है इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है केवल गंध गुण उठ करके नहीं आता उसके साथ साथ द्रव्य भी आ रहा है याद रखना क्योंकि बिना द्रव्य के गुण अलग स्वतंत्र रह नहीं सकता ये नियम है केवल गुण नहीं रह सकता ये वैशेषिक का नियम है हम्म नहीं दिखाई देते हैं ठीक है और क्या करना है किस रूप किस विषय में विचार करना है नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा रूप का अनुमान कर रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं हलवे का अनुमान कर रहा हूं मैं हलवे का ही अनुमान कर रहा हूँ नहीं भाई के गंद से उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, इतना है लेकिन उस अलवे का रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है उस अलवे का रस का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है मेरे को अलवा का तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है मतलब इसको अनुमान का हो या प्रत्यक्ष का अगर गुण को देखकर करके गुणी का भी प्रत्यक्ष माना जाता उस रूप में ये प्रत्यक्ष है अगर उस रूप में नहीं मानते तो अनुमान है ये तो विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है नुमान भी इसलिए है क्योंकि उसके और गुण हमको पता नहीं चल रहे हैं इसलिए वो अनुमान हो रहा है और जब और गुण भी जब आपको दिखाई देंगे तो फिर उसको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा रूप गुण का प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है तो मैं ये थोड़ा कहूंगा हलवे का रूप का भी प्रत्यक्ष होगा मैं ऐसे थोड़ा कहूंगा हाँ जी हलवा का तो प्रत्यक्ष केवल आप प्रत्यक्ष की दृष्टि से देखेंगे तो यह प्रत्यक्ष होगा और जब वहां उसको अनुमान जो बताया जा रहा है वो अनुमान इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उस हलवे का ना रूप को मैंने प्रत्यक्ष किया ना उसका रस का प्रत्यक्ष किया इस दृष्टिकोण से उसको हम लोग अनुमान कह रहे हैं वो विवक्षा भेद है और कुछ इसके अलावा आपके पास और कोई उत्तर देने का प्रक्रिया नहीं है इसी प्रक्रिया के माध्यम से चला जाएगा तो वहां पर भी जो ईश्वर का प्रत्यक्ष माना जा रहा है कि ए, संरचना विशेष गुण के आधार पर ईश्वर का प्रत्यक्ष माना जाता प्रत्यक्ष तो है फिर और क्या हमको प्रत्यक्ष नहीं है हां और गुणों का प्रत्यक्ष नहीं है हमको जब और गुण ऐसा गुण जिस गुण का प्रत्यक्षम कर लेंगे तब उस प्रयोजन पूरा होता है और जब तक वो गुण प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तक हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होगा आप कितने ही रोज प्रत्यक्ष करो ईश्वर को उससे कोई विशेष प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है विशेष प्रयोजन की सिद्धि तब होगा जब ईश्वर का आनंद गुण प्रत्यक्ष हो जाए ऐसा इसलिए उस समाधि की अपेक्षा में बाकी तो सभी लोगों को प्रत्यक्ष अगर मैं ईश्वर को स्वीकार करता हूं और भय शंका लज्जा आदि उत्पन्न हो रहे हैं उससे भी ईश्वर का प्रत्यक्ष हो रहा है पर उससे भी मेरा प्रयोजन पूरा नहीं होता है प्रयोजन पूरा तभी होगा जब उसका आनंद मैं अनुभव करूं तब मेरा प्रयोजन पूरा होगा क्योंकि आनंद मिलते ही वो दुख हट जाएंगे वो आनंद नहीं मिल रहा इसलिए दुखों से ग्रस्त हूं इसलिए पदार्थ के अलग अलग गुण जब बहुत सारे गुण प्रत्यक्ष होते हैं और उन सब गुणों के प्रत्यक्ष से जब प्रयोजन पूरा होता है तब उसका प्रत्यक्ष पूरा माना जाता है ऐसा मुंह तो ईश्वर में अनंत गुने अनंत गुणों का तो कभी प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता मैं शांत अनंत गुणों का कैसे प्रत्यक्ष करूँगा पर जितने गुणों का प्रत्यक्ष करने से मेरा प्रयोजन पूरा होता है उतने गुणों का प्रत्यक्ष होना अनिवार्य है हाँ, खाया नहीं। हाँ तो प्रयोजन पूरा नहीं होगा तो अभी क्या हो तो तो नहीं अलवा का प्रत्यक्ष भी कर रहा हूँ मैं तो वो वो दो वो दूस, दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष है ना नहीं देखिए वहां रूपगुण जब आप देख लिया तो प्रत्यक्ष तो हो गया बस केवल इतना आप कहेंगे प्रत्यक्ष तो हो रहा है मेरे को अलवा लेकिन अभी मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ प्रयोजन तभी पूरा होगा जब रसगुन का विवक्षा है मेरी विवक्षा है वहां पर उस रसगुन का जब प्रत्यक्ष करूंगा तब मेरा प्रयोजन पूरा होगा मेरा पेट भरेगा तो प्रयोजन पूरा हो जाएगा हम्म तो आपका प्रयोजन पूरा हो जाएगा हाँ जी पर मुझे आ रही है हाँ तो तो तो आप आपकी विवक्षा इतना ही है ना आपकी विवक्षा है आपकी विवक्षा इतना ही है कि मैं दूर से रूप को भी देख लिया और उसकी गंध भी आ रही है हवा के माध्यम से नहीं हाँ रूप नहीं तो सारा हो हाँ जी मैं देखना नहीं चाहता। तो ठीक है रूप देखना नहीं चाहता तो प्रयोजन पूरा होगा आपका हाँ जी विवक्ष यही है हाँ तो कहेंगे ना बिना बिना द्रव्य के गुण का कैसे प्रत्यक्ष होगा मतलब केवल गुण प्रत्यक्ष हो रहा और द्रव्य नहीं हो रहा है ऐसे कैसे कहेंगे अगर हमारे विवक्षय देखिए समझने का प्रयत्न हाँ कह सकेंगे क्यों नहीं कह सकेंगे ये तो एक का है, हाँ? ये केवल भाषा की भाषा का प्रयोग है ये भाषा का प्रयोग है की क्योंकि भाषा में यही बोलते मेरे को गंध आ रही है यही बोलेंगे कि लेकिन केवल गंध, गंध हमको ज्ञात नहीं होगा ना गंध के साथ साथ द्रव्य भी है गंध के साथ साथ द्रव्य भी है अगर आप गुण को देख करके गुणी का प्रत्यक्ष होता है इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर के इस विवक्षा से उसको देखेंगे तब अ प्रत्यक्ष माना जाएगा ये विवक्षा अधीन है अगर किसी के विवक्षा ऐसा नहीं है तब उसके सामने केवल नहीं मेरे को प्रत्यक्ष ही हो रहा है वो उस बात को वहां पर कहने का मतलब ही नहीं ना वो आपकी विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है जब इस विवक्षा को हमने स्वीकार किया है कि गुण के प्रत्यक्ष से गुणी का भी प्रत्यक्ष माना जाता है इस विवक्षा को जब स्वीकार किया उसी विवक्षा में उस पदार्थ को आप देखेंगे तो उसको प्रत्यक्ष ही माना जाएगा और आप अनुमान की विवक्षा से उसको देखेंगे तब तो उसको अनुमान माने मानेंगे जी, मैं एक हाँ जी किस विषय में, में क्या मुझे रूप रूप में कोई नहीं का तो पूरा प्रमाण है हाँ जी ठीक तो है वो ऐसा प्रमाण मेरे पास नहीं है कि गंध को लेकर के अलग प्रमाण दे दूं मैं और रस को लेकर के अलग प्रमाण दे दूं नहीं आदि भी लिखने की जरूरत नहीं है जब एक बात कही गई है कि गुण के आधार पर गुणी का भी वहाँ प्रत्यक्ष माना जाता है तो और जगह भी मान लेंगे ऐसा ऐसा शब्द लिखा हुआ वहां पर नहीं दिखा सकता वहां पर केवल इतना दिखाया गया है कि द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है क्योंकि कैसे प्रत्यक्ष हो रहा हो तो प्रत्यक्ष द्रव्य थोड़ा प्रत्यक्ष।, वो तो रूप प्रत्यक्ष है अगर जब इस बात को तो आप समझ लीजिएगा ना जब वहां पर रूप का प्रत्यक्ष आपको हो रहा है तो उस रूप के आश्रित रहने वाले द्रव्य को भी प्रत्यक्ष स्वीकार किया है ना तो इस रूप में और जगह भी ऐसा ही प्रत्यक्ष मान लेना यह है मान लेना ऐसा नहीं मिलेगा वो अपने आप उसी से अर्थापत्ती से सिद्ध होता है हाँ और विचार कर लीजिएगा और विचार कर लीजिएगा हाँ जी क्या एड करना है नहीं ऐसा आएस, आएस, थो, थोड़ा कहा जा रहा है आप किस प्रयोजन से आप उसकी उस वस्तु के साथ व्यवहार कर रहे हैं आपके प्रयोजन के ऊपर निर्भर करेगा ना जब आपकी आपका ऐसा कोई प्रयोजन ही नहीं है आप मान लीजिए हलवा किसी को आपको नहीं खाना आप बांट सकते हैं हलवा को ठीक है ना आपका प्रयोजन है बांटने का ठीक है आप बांट दीजिएगा हलवा हलवा आपको प्रत्यक्ष है आप बांट रहे लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भूख लग रही है जब तक उसको हलवा नहीं मिले हाँ केवल वो देख करके थोड़ा खुश होगा वो तो उसकी विवक्षा है उसको जब आप हलवा देंगे उसको खाएगा तब जाकर के उसका प्रयोजन पूरा होता है तो भेखते भेखते हा बिल्कुल डिफरेंट ही होगा हाँ हाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है नहीं पहले ये बात हा हो रहा है ना उसमें कोई आपत्ति नहीं है ना उससे क्या होगा कोई प्रत्यक्ष तो मान ही रहे ना? प्रत्यक्ष तो मान ही रहे हैं <सथिया> तो <मानी> है। <सथिया> नहीं और और भी चीज किसी का भी ले लीजिएगा आप जो आप जो कहना चाहिए हाँ जी बात कहना चाहिए उल्टी सुल्टी तब होगी जब आप पहले सिद्धांत को नहीं समझेंगे उल्टी सुल्टी तब होगा ना जब ये विवक्षा रखी जा रही है जब आपकी विवक्षा है गुण को देख करके गुनी का अनुमान किया जाता है इस विवक्षा में आप देखेंगे तो उसको अनुमान कहेंगे और उस विवक्षा को हटा करके दूसरी विवक्षा में गुण को देखने से गुणी का भी प्रत्यक्ष माना जाता है अगर उस विवक्षा में देखेंगे तो वो प्रत्यक्ष माना जाएगा ये तो विवक्षा वेद कथन करने का अंतर है आप किस विवक्षा से देख रहे हैं वो क्यूँ कह सकते ना ऐसा तो जरूरी थोड़ा है आप समान शास्त्र होने के कारण से पहले मेरी बात को सुन लीजिए पूरा वहां न्याय दर्शन में सोलह पदार्थ है यहाँ छह पदार्थ हैं ये अलग अलग पदार्थ होते हुए भी समान शास्त्र जो बोले जा रहे हैं किन्नी सिद्धांतों के आधार पर वहां मुख्य सिद्धांत है वहां पर भी परमाणुओं को माना है उन परमाणुओं से सृष्टि को माना है पर भी परमाणुओं से सृष्टि को माना इस रूप पे समान शास्त्र है बस हर चीज को थोड़ा मिला करके देखना है समान शास्त्र तब तो वो, वो एक ही शास्त्र होता वो भिन्न शास्त्र इसलिए है क्योंकि वहां पर कुछ भिन्नताएं भी हैं और मुख्य सिद्धांतों में समानता है मूल भी सिद्धांत तो परमाणु है पंचमा भूत है पंचमा भूतों के कारण से सृष्टि उत्पन्न होती है पंचमा भूतों को मूल माना है न्यायदर्शन में भी इसमें भी इस रूप में समान शास्त्र है बस इतना ही बे आपको मानना पड़ेगा अगर ऐसे देखेंगे तो आप हर बात को लेंगे तो फिर वो एक ही शास्त्र होगा दो शास्त्र हो ही नहीं सकते शास्त्र तो अलग अलग है समानता केवल मूल सिद्धांतों के कारण से है ऐसा प्रमाणु काम का, तो तो का न्याय ही है ठीक है, तो तो है चाहे अपने न्याय में हो चाहे शांति में हो चाहे योग में हो सर्व नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि योग में तीन प्रमाण माना है और न्याय में चार माना है फिर भी फिर भी वहां तो उसमें चार नहीं माना है ना को नहीं भले ही उपमान नहीं माना है तो है, पहले पहले पहले सुन लीजिएगा वहां चार नहीं बोला तीन ही बोला है ना क्योंकि उसको अलग मान लीजिएगा इसको अलग मान लीजिएगा क्योंकि वो इसके साथ में जुड़ता नहीं है इसलिए उसको इसके साथ मत जोड़िएगा ठीक ठीक ठीक है, है। है, है, ना, न्याय दर्शन से समझ लीजिए कोई आपत्ति नहीं नहीं पर न, वहा, वहाँ पर तो अलग मानते ही गुण और गुणी को अलग मानते नहीं है उस दृष्टिकोण से तो सारे प्रत्यक्ष है वहाँ पर उस दृष्टिकोण से सारे प्रत्यक्ष है ठीक है ना यहाँ पर इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि यहां पर भी उसको स्वीकार किया है ना इसलिए यहां प्रत्यक्ष के प्रसंग में प्रत्यक्ष के परीक्षण में वहां पर उस बात को मानकर करके तो चला है उन्होंने नहीं तो फिर तो यही कहेंगे तो रूप प्रत्यक्ष हो रहा है कोई अद्रवी थोड़ा प्रत्यक्ष हो रहा है बस इतना ही है रूप के प्रसंग में आया है तो उस, उसके साथ में और भी मान लेना चाहिए हाँ और विचार कर लो मेरा कोई आपत्ति नहीं जी, हाँ जी पूछिएसवा तीसवा हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ वो तो है उसमें निष्क्रमण प्रवेशन आकाश में ही होता है और किसी में तो नहीं होता है वहां तो शब्द से, से भिन्न और कोई लिंग नहीं है मतलब शब्द के अलावा और कोई दूसरा गुण नहीं है जिससे हम आकाश को समझ सके ये कहना चाहेंगे ये तो गुण नहीं है ये गुण नहीं है हाँ लिंग है ठीक है हाँ ठीक है वहाँ लिंग शब्द गुण को लेकर के कहा यह लिंग शब्द दूसरे को लेकर के क्योंकि लिंग तो गुण भी होते हैं लिंग कर्म भी होते हैं हाँ लिंग तो लिंग है पर वहाँ जो लिंग शब्द से वह गुण की ओर संकेत है यहाँ लिंग शब्द से कर्म की ओर संकेत है मतलब यहाँ जो चिन्ह है वो कर्म को ध्यान में रख करके बताया गया और वहां लिंग शब्द वहाँ गुण को ध्यान में रख करके बताया गया क्या कहना तो चाहते हैं आप अन्य विशेषता मिलेगी इसमें आकाश आप समझ नहीं रहे ना वहाँ लिंग शब्द से केवल चिन्ह को नहीं बता रहे हैं वहां लिंग शब्द से गुण को बता रहे हैं। कौन सा सूत्र का है हाँ नहीं लेंगे शब्द कहां पर? विशेषण लेंगे लेंगे से का नहीं करेंगे। शब्द से का का करेंगे। अन्य कोई नहीं नहीं नहीं। है हाँ जी। तो नहीं होगा। तो, तो, तो तभी तो कहा ग्रहण कर रहे हैं तो, कहां तो हो हाँ। आप गुण का ग्रहण किस लिए करेंगे तब तो है ही उसमें तो कोई बात ही नहीं है हाँ वो तो वो उनको तो मैं समझा ही रहा था वहां लिंग शब्द का अर्थ क्रिया है यहां लिंग शब्द का अर्थ गुण है ये बताना चाह रहा हूं ठीक है समय तो आपका ऐसे ही चला गया प्रश्नोत्तर में प्रश्नोत्तर में हा जी कल तेजी से कहाँ पाठ हुआ हाँ कर लो प्रश्न प्रश्न कर लो मेरे कोई आपत्ति नहीं है आप और प्रश्न कर लो मेरा क्या आपत्ति है जब तक आप प्रश्न करते रहेंगे तब तक उत्तर होता रहेगा जब आप प्रश्न आपके रह जाएंगे प्रश्न हो गए तब पाठ चलता रहेगा ठीक है इतना ही रखते हैं फिर आज ओ, ओ... प्रणाम